ऐरे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ने व्रत कथन पूर्वक आयत्र उपनिषद के आरंभ का उद्देश्य बताया आवश्यकता बताई व्रत कथन करते हुए कहा गया ऋग्वेदीय चार विभाग है एक हैं मंत्र विभाग जिसे ऋग विभाग कहा जाता है दूसरा है ब्राह्मण विभाग तीसरा है आरण्यक और चौथा है उपनिषद ये चार विभाग क्रमतः चार आश्रमियों के लिए हैं ब्रह्मचारियों के कर्तव्य विशेषों को बताने वाला मंत्र विभाग ब्राह्मण विभाग ने बताया द्वितीय आश्रमियों के कर्तव्य विशेषों को वान के कर्तव्य विशेष को बताने वाला आरण्यक भाग और उपनिषद भाग है चतुर्थ आश्रमी के लिए इसमें केवल आत्मविद्या का अभिधान हुआ है कथन हुआ है इसी के लिए उपनिषद प्रारंभ हो रही है केवल आत्मविद्या बताने के लिए मोक्ष के साधन के रूप में इस प्रकार ये व्रत कथन पूर्वक उपनिषद आरंभ किस लिए है ये बताया और इसके बाद पूर्व में जो कर्म समुचित उपासना कहो या उपासना समुचित कर्म कहो विभाग त्रय के द्वारा बताया गया है उसका सर्वोत्कृष्ट फल है हिरण्यगर्भ का सायुज्य हिरण्य गर्भ भाव की प्राप्ति और इसी हिरण्य भाव की प्राप्ति को देवता आप्य भी कहा जाता है यही परम पुरुषार्थ है हिरण्य वादियों के मत में हिरण्यगर्भवादी है हैं हिरण्यगर्भ को ही पर तत्व के रूप में स्वीकार करने वाले और उनके मतानुसार चार पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ हिरण्यगर्भ रूप देवता का अप्यय कहो या देवता भाव का भा, आ, लाभ कहो प्राप्ति कहो यही पर पुरुषार्थ है और इसी का नाम मोक्ष है इसलिए लिखा ये मोक्ष और यही मोक्ष होगा और इसी प्रकार के मोक्ष के लिए साधन केवल आत्मविद्या होगी ऐसा यदि वेदांती कहेंगे तो उसका समाधान करते हुए वेदांतियों की शंका का ये कहा गया कि इस प्रकार का मोक्ष स च अयम यथोक्न ज्ञानकर्म समुच्चन प्राप्तव्यो तो ज्ञान कर्म समुच्चे का मतलब उपासना समुचित कर्म इसी साधन से हिरण्य गर्भ भाव की प्राप्तिरूप मोक्ष लब्धव्य है और परम नास्ति तो इस हिरण्य गर्भभाव की प्राप्ति से अतिरिक्त तो कोई निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष है ही नहीं ऐसा जो मानते हैं और उसके प्राप्ति का साधन भी उपासना समुचित कर्म को छोड़कर के दूसरा नहीं है केवल आत्मविद्या रूप इसलिए केवल आत्मविद्या को बताने वाला उपनिषद भाग रूप जो चतुर्थ भाग है ऋग्वेद का उसका आरंभ अनावश्यक है यह शंका हिरण्यगर्भ को ही पर तत्व के रूप में स्वीकार करने वालों की हुई उनकी शंका का समाधान करने के लिए वेद ने यह बताया कि तान निराचिकी सुरद निरा चीर सूर्य वेद का विशेषण है विशेष के रूप में वेद पद का अध्याय करना है तो उनके मत का निराकरण करने की इच्छा वाला जो वेद वह उत्तरम केवल आत्म ज्ञान विधान्थम आत्मा वा ईदम इत्यादि आहो तो उत्तरम का अन्वय जाएगा आत्मा वा ईदम इसके साथ इत्यादि के साथ तो आत्मा वा ईदम इत्यादि का मतलब इत्यादि अध्या, अध्याय त्रयम उपनिषद भाग जो तीसरा है ना चौथा है ऋग्वेद का इस चौथे विभाग में तीन अध्याय हैं और जिस जिसको उपनिषद भाग कहा जा रहा है वो तीन अध्यात्मक है इसलिए आदि शब्द से इन तीन अध्यायों का ग्रहण करना है एक वाक्य मात्र प्रथम अध्याय के उपक्रम का यहां पर बताया है आत्मा वा इदम प्रतीक के रूप में और इत्यादि का मतलब ये आत्मा वा इदम इत्यादि वाक्य हैं आदि में जिस अध्याय त्रय के ऐसे उत्तर अध्याय त्रय को वेद आह वेद बता रहा है आह क्रिया का करता है वेद कर्म है ये उप, उपनिषद भाग अध्याय त्रय और किस लिए उपनिषद भाग को बताया है तो उसका उद्देश्य बताया केवल आत्मज्ञान विधानार्थम तो विधान शब्द का अर्थ है यहां पर अभिधान और अभिधान का अर्थ है कथन तो केवल आत्मज्ञान निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष का साधन है यह बताने के लिए ये केवल आत्मज्ञान विधानार्थम पद का अर्थ निकलेगा भले ही हिरण्य के अनुसार पर तत्व हिरण्य गर्भ ही है लेकिन वेद का अभिप्राय तो पर परतत्व के रूप में निर्विशेष ब्रह्म ही को बताने में है और उस निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान का नाम ही चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति ये निरतिशय मोक्ष नहीं है सापेक्ष मोक्ष है जो हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त होगा और उसका साधन उपासना समुचित कर्म होगा तो युक्ति कहती है यद कृतकम तद अनित्यम जो कृतक है कर्म फल है वह अनित्य है तो हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति भी उपासना समुचित कर्म का फल मानेंगे तो कृतक हो जाएगी ना और कृतक होने से अनित्य होगी भले ही बाकी कार्यक्रम संघातों की प्राप्ति की अपेक्षा से वह अधिक स्थायी होने से नित्य है इसलिए सापेक्ष नित्यत्व है उसमें वास्तविक परतत्व तो नहीं है तत्व तो कहा जा सकता लेकिन पर तत्व नहीं कहा जा सकता व्यावहारिक तत्वों में तत्व शब्द का प्रयोग कहो या अमृत तत्व शब्द का प्रयोग कहो उनमें होता है जो एक बार सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने के बाद महाप्रलय तक स्थित रहते हैं उन्हें तत्व कहा जाता है अमृत कहा जाता है इसलिए आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्वम ही भाषते एक वचनाता है इसमें बताया गया कि भूत संप्लव इसमें भूत शब्द से लेना आकाशादि पंचभूत और वो सूक्ष्म पंचभूत भी तन्मात्रा रूप और इनका भी संप्लव यानी विलय वो कब होता है जब हिरण्यगर्भ की सौ वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तब सूक्ष्म पंचभूत जो तन्मात्राए हैं, ये भी विलीन हो जाती है तो उन्हें उस विलय को कहा गया भूत संप्लो और आशब्द का अर्थ है पर्यंत आंग उपसर्ग है वो पर, उस अर्थ में आता है ना अभिविधि अर्थ में है तो भूत संपलो पर्यंत जो स्थान है उसे कहा गया अमृत <coughs> और जैसे ही भूतों का विलय हुआ तो हिरण्यगर्भ की उपाधि का उपादान कारण माना गया है अपचीकृत पंच महाभूतों को और उन्हीं का विलय होगा तो हिरण्यगर्भ की उपाधि कहां रहेगी समि बुद्धि वह इन्ही तन्मात्राओं की कारण रूपा है तो यही नहीं रहेगी ये पंचभूत ही नहीं रहेंगे तो हिरण्यगर्भ की उपाधि रूप समि बुद्धि का भी विलय होगा और उपाधि को लेकर के ही हिरण्यगर्भ संज्ञा है तो हिरण्यगर्भ ही नहीं रहा तो हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति ये नित्य कहां होगी और जितने भी मोक्षवादी हैं, उन सब मोक्षवादियों को मोक्ष को निरतिशय नित्य निरतिशय अमृत मानना अभिप्रेत है निरतिशय नित्य का मतलब जिसका कभी भी विनाश नहीं होता उसे कहा जाता है निरतिशय निरपेक्ष नित्य और हिरण्यगर्भ तो सापेक्ष नित्य है सापेक्ष अमृत है वो महाभूतों का प्रलय होने तक रहता है जैसे महाभूतों प्र, का प्रलय हुआ तो हिरण्यगर्भ भी उपाधि के न रहने से नहीं रहेगा उतन्य रहेगा और वो उपाधि के बिना रह रहा है तो जो उपाधि के बिना चैतन्य है वो है निर्विशेष चैतन्य वो है आत्मा उसी को निर्विशेष ब्रह्म कहते हैं बिना उपाधि का चैतन्य और उस रूप से अवस्थान कि मैं निर्विशेष ब्रह्म हूं ऐसी जीते जी अनुभूति हो जाए तो निर्विशेष ब्रह्म और स्वयं के एकत्व तो विषय अज्ञान की निवृत्ति होगी और उस अज्ञान के कारण ही ह्मा और आत्मा में भेद प्रतीत हो रहा था उस भेद का कारणभूत अज्ञान चला जाता है अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार से जैसे ही वो निवृत्त होगा तो ब्रह्म रूप से अवस्थान होगा और जिसका अज्ञान निवृत्त हो गया उसे कहा जाता है जीवन मुक्त जब तक प्रारब्ध है तब तक हृदय से ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय हुआ तो हो जाता है फिर विधेय मुक्ति रूप कैवल्य वो है मोक्ष वास्तविक फिर उसका कभी जन्म नहीं होता कभी विनाश भी, भी नहीं होता तो उस मोक्ष का साधन केवल आत्मविद्या है निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष का साधन केवल आत्मविद्या है और उसको बताने के लिए ये जो चतुर्थ भाग है आयतरे उप ऐतरे उपनिषद नामक ऋग्वेद का इसका आरंभ हो रहा है इसे वेद ने सार्थक बताया है यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके थे अब कथम इत्यादि भाष्य को देखने से पहले उसकी अवतरण टीका को देखिए कथम इत्यादि भाष्य के कि ननु आत्मा वा इत्यादि कथम केवल आत्म विषय स इमान लोकान असृजत लोक सृष्टि प्रतीते और पुराणु प्रसिद्धे ताभ्यो इत्यादि व्यवहाराण लोके सशेष विषय तो प्रसिद्धे पूर्वत्र पूर्व अथा तोतस सृष्टि प्रजापते रेतो देवाहा। इत्यत्र प्रजापति शब्दितस्य देवा प्रजापतिश हिण्यगर्भ से प्रस्तुतवाच्चय इति आत्मगृहति इत्याधिकरण पूर्वपक्ष न्याय न शकते इतनी अवतरण टीका है कथम इत्यादि भाष्य की वो तो एक पंक्ति में है आक्षेप भाष्य और आक्षेप भाष्य की अवतरण टीका कितने साढ़े चार पंक्ति में है तो ब्रह्म सूत्र में एक आत्मगृहित अधिकरण आता है तो अधिकरण का तो स्वरूप मालूम ही है ना अधिकरण किसको कहता है वैशासिक न्यायमाला पढ़े थे ना अधिकरण किसको कहते हैं हाँ विषय संशय पूर्वपक्ष सिद्धांत संगति और फल इन छे को कहा जाता है अधिकरण एक विषय होगा और विषय कौन होगा ब्रह्म सूत्र के अधिकरण का वेद का एक प्रकरण विषय विशेष वो विषय विशे माना जाएगा और उस प्रकरण में तात्पर्य का विषय कौन है उस प्रकरण का तात्पर्य विषय कौन है इसका निर्धारण करने के लिए उपस्थित होगा कि आत्मा शब्द का उपनिषद में प्रयोग है उस आत्मा शब्द का अर्थ सविशेष आत्मा है या निर्विशेष ब्रह्म है परमात्मा है जगत का कर्ता है इस प्रकार की शंका होगी संशय होगा पूर्व पक्षी कहेंगे सविशेष है सिद्धांत होगा आत्मा को भले ही औपाधिक रूप से जगत का कर्ता के रूप में बताया जा रहा है लेकिन वह स्वरूपतः निर्विशेषी है ये रहेगा सिद्धांत तो यहाँ पर आत्मगृहिति अधिकरण का जो पूर्व पक्ष है वो लिखा अंत में है न शंकते के पास में कि इति अधिकरण पूर्व पक्ष न्याय न तो आत्मगृहित नाम का जो ब्रह्म सूत्र में आया हुआ अधिकरण और उस अधिकरण का जो पूर्व पक्ष उसे कहा जाएगा अधिकरण पूर्व पक्ष अन्याय शब्द का अर्थ है युक्ति पूर्व अपने मत की सिद्धि के लिए कुछ युक्तियां बताएंगे सिद्धांती अपनी अपना जो मत है उसका निश्चय कराने के लिए वेद वेदमूलक युक्तियों को बताएंगे तो दोनों भी युक्तियां बताएंगे ना अपने अपनी तो यहां शंका करने वाले कथम इत्यादि भाष्य से क्या कर रहे हैं कि आत्मगृहित अधिकरण के पूर्व पक्षी के द्वारा बताई गई जो युक्तियां हैं उन युक्तियों को लेकर के आधार बना करके शंका करता है ये आत्मगृहिति इति पूर्वपक्ष न्याय न शंकते का अर्थ निकलेगा तो आत्मगृहति इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए न्याय यानी तर्कों को आधार बना करके पूर्वपक्षी शंका करते हैं किसके पूर्व पक्षी वेदांति के पूर्व पक्षी जो ये बताया गया है उपनिषद का आरंभ निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष का साधन केवल आत्मविद्या है ये बताने के लिए हो रहा है उपनिषद का आरंभ ये अभी इस वाक्य में कहा गया ना इस पर शंका कर रहे हैं पूर्व पक्षी हा तो केवल आत्मविद्या से हाँ तो अभी जो है पूर्व पक्ष का अब सिद्धांतियों ने जो कहा उसका निराकरण करने के लिए पूर्व पक्षी सामने आ रहे हैं आक्षेप करके सिद्धांत पर आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी तो वो आधार पूर्व पक्षी के यहां शंका करने के लिए कौन है वो बताया गया अब शुरू से देखिए कि आत्मा वा ईदम इत्यादि कथम केवल आत्म विषय ये है वेदांतियों ने क्या बताया कि आत्मा वा इदम इत्यादि उत्तरम केवल आत्मज्ञान विधानार्थम् ये वेदांतियों ने बताया न पूर्व वाक्य में तो आत्मा वा इदम इत्यादि अध्याय त्रय केवल आत्मज्ञान को बताने के लिए हैं ये पूर्व वाक्य का अर्थ हुआ इस पर आक्षेप कर रहे हैं पूर्व पक्षी कहते हैं आत्मा वा इदम ग्रासित इत्यादि वाक्य में केवल आत्म विषय तो सिद्ध हो जाए तो फिर इन तीन अध्यायों के द्वारा केवल आत्मा का ज्ञान होगा वो केवल यानी निर्विशेष आत्म स्वरूप में वो प्रमाण बनेगा आत्मा वा इदम इत्यादि अध्याय त्रय वो तब प्रमाण बनेगा जब इस अध्यायत्र का तात्पर्य विषय केवल आत्मा सिद्ध हो लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं कि आत्मा वा इदम इत्यादि कथम केवल आत्म विषय कथम शब्दाक्षेपार्थ में है कि आत्मा व्यादि अध्याय त्रय को आप केवल आत्म विषयक कैसे मानते हो इन तीन अध्यायों का प्रतिपाद्य विषय केवल आत्मा यानी निर्विशेष आत्मा है ऐसा आप किस हेतु के आधार पर कह रहे हो पूर्व पक्षी कहते हैं हमको तो यह तीनों अध्याय सविशेष आत्मविषेक की प्रतीत हो रहा है निर्विशेष आत्मविषेक नहीं तो निर्विशेष आत्मविषेक क्यों नहीं होंगे ये पूर्व पक्षी के प्रति उसकी प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु पूछा जाएगा ना तो पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं कि स ईमान लोकान असृजत लोक सृष्टि प्रतीते तो स ईमान लोकान असृजत ये वाक्य भी आयत्रे उपनिषद में आएगा इसी अध्याय प्रथम अध्याय में ही अध्याय त्रयात्मक ऐत्र उपनिषद है तो उसके प्रथम अध्याय में ही स ईमान लोकान असृजत ये वाक्य आएगा तो इसमें स शब्द से किसको लिया जाएगा आत्मा वा वम इस वाक्यस्थ आत्मा आत्मा पदार्थ को बताने के लिए स ईमान लोकान असृजत इस वाक्यस्थ स ये सर्वनाम रहेगा तो स का अर्थ निकलेगा आत्मा उस वाक्यस्थ आत्मा और ईमान लोकान असृजत इसमें सर्जन क्रिया के प्रति सृष्टि क्रिया के प्रति कर्म बताया जा रहा है लोक को और कर्ता बताया जा रहा है सर शब्द से ग्राह्य जो आत्मा है उसे तो आत्मा को लोक कर्ता के रूप में यहां पर बताया जा रहा है लोक स्रष्टा के रूप में बताया जा रहा है तो लोक का कर्ता रूप जो आत्मा है वह निर्विशेष कैसे होगा वह तो सविशेष होगा इस अभिप्राय से कहते हैं कि स ईमान लोकान असृजत इति लोक सृष्टि प्रतीते तो स ईमान लोकान असृजत इस वाक्य से आये उपनिषद में लोक सृष्टि यानी उत्पत्ति की प्रतीति हो रही है और लोक सृष्टि के कर्ता के रूप में शब्द से ग्राह्य आत्मा का भान हो रहा है इसलिए वह आत्मा लोक रूप आत्मा विशेष ही होगा निर्विशेष नहीं होगा ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं तो उसी लोक स्रष्टा को माना जाएगा आत्मा व ईदम इत्यादि अध्याय त्रय का प्रतिपाद्य विषय न कि केवल आत्मा को ये ध्यान में आया इसका इसमें हेतु कौन बताया गया स ईमान लोकान असृजित इसमें लोक सृष्टि की प्रतीति हेतु है और सविशेष आत्मा ही इन अध्याय त्रय का भी प्रतिपाद्य विषय है निर्विशेष आत्मा नहीं ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है आक्षेप है और ऐसा सिद्ध होगा यदि तो जब निर्विशेष आत्मा रूपी विषय ही नहीं रहा तो तद विषय ज्ञान भी नहीं होगा इसलिए केवल आत्मविद्या यानी निर्विशेष आत्मविद्या नहीं जो जगत का सृष्टा रूप सविशेष आत्मा है और उसका मय के रूप में चिंतन ये उपासना कहलाती है और इस उपासना से समुचित कर्म ही उस सविशेष जगत स्रष्टा में विलय रूप मोक्ष का कारण बनेगा कर्म स, उपासना और कर्म का समुच्चय ही ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है आगे कहते हैं कि सविशेष हिरण्य गर्भादि कर कर्तृक पुराणेश प्रसिद्धे तो तस्यानी सृष्टि लोकसृष्टि तस् ये ष्ट सर्वनाम परामर्शक है सृष्टि का इसलिए तस्या शब्द का अर्थ लिख करिए लोकसृष्टि तो लोकसृष्टि में कर्ता कौन होगा लोक सृष्टि विशेष जो हिरण्य गर्भ है हिरण्य गर्भादि और तत्कर्तृक ही लोक सृष्टि है ये पुराणों में प्रसिद्ध होने से पुराणों में प्रसिद्धि है विशेषा ऐसा है है? तो फिर अलग पद कर अलग पद करने से भी नहीं चलेगा वो हाँ इसमें प छपा है सविशेष प हिरण्य गर्भादि लेकिन वो प भी गलत है और दीर्घ भी गलत है सविशेष हिरण्य गर्भादि कर्तिकत्व न पुराने ऐसा होना चाहिए तो प को यहाँ जो प छपा है इसको तो हमने सुधार करके उच्चारण किया था है? उसमें भी प है या दीर्घ है हा मिटाना वो दीर्घ भी नहीं है और प भी नहीं है सविशेष हिरण्य गर्भादि कर्तिकत्व न प्रसिद्धे तो सविशेष जो हिरण्य गर्भादि है और वे उस लोक सृष्टि के करता हैं ऐसा पुराणों में प्रसिद्धि होने से ये अर्थ निकलेगा इस वाक्य का और आगे यानी ये आप्तवचन तो हुआ पुराण आप भगवान व्यास जी और उनका वाक्य आपक्य तो कहलाएगा पुराण का वाक्य और ये आप शब्द प्रमाण में प्र, प्र, प्रमाण से भी ये निश्चित हो रहा है कि लोक सृष्टि सविशेष हिरण्य कि निर्विशेष आत्म आत्मकर्तृिक और उपनिषद क्या नाम आपके ऐत्रे उपनिषद में लोक सृष्टि की प्रतीति हो रही है वह प्रती बताती है कि यहां पर तीन अध्यायों के द्वारा प्रतिपादित आत्मा सविशेष आत्मा ही है लोक सृष्ट आत्मा न कि निर्विशेष ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा उसमें एक हेतु बताया लोक सृष्टि के हिरण्य गर्भादि कर्तिक प्रसिद्धि पुराणों में होने से ये और भी हेतु बताते हैं दो भ्यो गाम आनयत इदि व्यवहाराणाम लोके सविशेष विषयत्व प्रसिद्धे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ताभ्यो गाम आनयत इदि व्यवहाराणाम तो यहाँ पर आते उपनिषद में यह शब्द प्रयोग भी आएगा इंद्रियों की सृष्टि हुई देवताओं की सृष्टि यानी इंद्रियों की सृष्टि और उन देवताओं ने प्रार्थना की प्रजापति से कि हमें कोई आश्रय प्रदान करिए रहने के लिए आवास दीजिए तो हिरण्य क्या नाम प्रजापति ने देवताओं के प्रार्थना पर उनके निवास के लिए पहले गो का शरीर उपस्थित किया उनके सामने हिरण्यगर्भ तो सत्य संकल्प है ना लोक सृष्टा लेकिन उन्हें देवताओं को वह पसंद नहीं आया कहा दूसरा दिखाइए जैसे बाजार में जाते हैं दुकान पर कुछ खरीदने के लिए तो कई एक डिजाइन वस्त्र ही खरीदने हो तो दिखा देते हैं आपकी मांग पर दुकानदार फिर जो डिजाइन आपको पसंद आएगी वो खरीदते हैं तो ईश्वर ये जो है लोक सृष्टा ने पहले लोक शब्दित जो शरीर हैं गाय का शरीर दिया लाकर के उपस्थित किया कि इसमें रहो तो देवताओं ने कहा कि इससे भी थोड़ा कुछ और दूसरा दिखा दीजिए तो ऐसे करते करते चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से चौरासी लाख निन्यानबे हजार नौ सौ अट्ठानबे शरीर बताए लेकिन वो सब डिजाइन पसंद ही नहीं आई उनको बाद में मनुष्य शरीर को दिखाया तो मनुष्य शरीर हां ये शोभन है सुंदर है और फिर मनुष्य शरीर में देवता शब्दित जो इंद्रियां हैं वे अलग अलग गोलकों में जाकर के अपने अपने स्थित हो गई तो ये कहा जाता है आदित्यो अक्षिणी भूतवा चक्षुर भूतवा अक्षिणी प्राविशत अग्निर्वाग भूतवा मुखम प्राविशत तो आदि अधि, अधिष्ठात्री देवता त्रियों का यानी इंद्रियों का रूप धारण करके यानी अपने अधिष्ठे इंद्रियों के साथ अनुग्राह देवताओं के अंश अपने अपने गोलकों में आकर के स्थित हो गए गोलक है इंद्रियों का आश्रय एक प्रकार से और उसी में फिर अपना व्यापार शुरू कर दिया जो शोभनीय अशोभनीय विषयों का ग्रहण शास्त्रवीत वदन शास्त्र निषि वदन ये सब इंद्रियों का अपना अपना व्यापार है वो सब करना प्रारंभ हुआ तो यहाँ पर जो ये शब्द प्रयोग बताया हुआ है शब्द प्रयोगात्मक व्यापार व्य, व्यवहार कि ताभ्यो गाम आनयत इत्यादि व्यवहाराणाम तो ताभ्य यानी देवताभ्य गाम आनयत उस लोक सृष्टा ने पहले गोका शरीर निर्माण करके उनको बताया उनके लिए तो इत्यादि जो व्यवहार हो रहा है यानी शब्द प्रयोग हो रहा है लोक में देखा जाता है कि जो सविशेष है वही प्रयोग कर सकता है इसलिए इन व्यवहारों में सविशेष विषयत्व प्रसिद्ध होने से लोक में ऐसी प्रसिद्धि है तो वेद में भी लोक का अतिक्रमण नहीं होता है जैसे लोक प्रसिद्धि है वैसी ही वेद में भी प्रसिद्धि मानी जाती है तो वेद में भी लोक सृष्टा ने जो व्यवहार किया गवादी का आनयन रूप वह व्यवहार सविशेष आत्मा कर सकता है न कि निर्विशेष आत्मा वो तो अव्यवहार्य है वो व्यवहार करता भी नहीं है तीसरा हेतु बताया जा रहा है पूर्वत्र अथा तो रेतसृष्टि प्रजापते रेतो देवा इत्यत्र प्रजापति शब्दित हिरण्य गर्भ तो पूर्वत्र का अन्वय इत्यत्र के साथ करना पूर्वत्र ने कहा तो ये कहा कि अथातो तो रेतस सृष्टि तो अथात तो यानी अथ का अर्थ है अनंतर और अतः शब्द का अर्थ है आपके पहले सृष्टि बताई सूक्ष्म सृष्टि हिरण्य की और फिर अतः शब्द से लेना कि रेत सृष्टि बताई जा रही है इसमें रेत शब्द का अर्थ है कार्य तो कार्य की सृष्टि यानी उत्पत्ति और कार्य किसका तो कहा कि प्रजापते हे रेतो देवा तो प्रजापति के कार्यों की सृष्टि ये रेतस सृष्टि शब्द का अर्थ निकलेगा इसीलिए कहा कि प्रजापते रेतो देवा तो प्रजापति शब्द का अर्थ है हिरण्य और हिरण्यगर्भ की गर्भ का रेतह यानी सृष्टि कार्य कौन है देवता इंद्रिया और उनके अधिष्ठात्री अग्नि देव इनको बनाया है हिरण्यगर्भ ने इंद्रियों को वेदांत प्रक्रिया के अनुसार किसने बनाया है ईश्वर ने अपचीकृत पंच महाभूतों से इंद्रिय बनी है ना और ये रे प्रजापति रेतो देवा यहाँ पर ये वेद वाक्य बता रहा है कि प्रजापति यानी हिरण्यगर्भ और उनका रेतह यानि कार्य देव है तो वो देव से लेना उनके जो संघात सूक्ष्म शरीर तो ईश्वर की सृष्टि है वेदांत के अनुसार जो अपचीकृत पंच महाभूतों से बनी है और पंचीकरण पूर्वक जो सृष्टि हुई वह हिरण्यगर्भ गर्भ की सृष्टि है स्थूल सृष्टि इसलिए यहां पर देव शब्द से लेना जो अग्नि देवताओं का संघात अग्न आदि देवताओं का संघात रूप सृष्टि ये मनुष्य शरीर रूप सृष्टि भी गौ आदि ये सब भी ये किसकी सृष्टि है हिरण्यगर्भ की सृष्टि है तो प्रजापते रेतह यानी कार्यम देवा प्रजापति का कार्य देवता है इस ये वाक्य आया है पूर्व में पूर्व में यानी विभाग त्रय में पूर्ववर्ती जो विभाग त्रय है ना चौथा विभाग तो उपनिषद है तो उपनिषद का वाक्य नहीं है आरण्यक या ब्राह्मण या मंत्र का है और इस वाक्य में प्रजापति शब्द से हिरण्यगर्भ का ग्रहण किया गया है। ये लिखते हैं कि इत्यत्र प्रजापति शब्दितस्य हिरण्यगर्भस्य गर्भ तो इस वाक्य में प्रजापति शब्द से हिरण्यगर्भ प्रस्तुत है यानी प्रकृत है प्रस्तुतत्वाद का अर्थ है प्रकृतत्वात् तो हिरण्य प्रकृत होने से आत्मा वा वग्र आसित तो इस वाक्य में आत्मा शब्द से पूर्व में प्रजापति रे सृष्टि तो इत्यादि वाक्यस्थ प्रजापति शब्द में शब्द से प्रकृत जो हिरण्यगर्भ गर्भ है उसी का ग्रहण करना चाहिए ये अर्थ निकलेगा तो इत्यत्र प्रजापति शब्द हिण्यगर्भ से प्रस्तुतवाच और तद विषय औचित्या तस् का अर्थ है अध्यायत्र उपनिषद जो उपनिषद भाग है उस उप भाग को तद मानना ही उचित है तद विषयक में तत्शब्द का अर्थ है हिरण्यगर्भ सविशेषात्मा वो है हिरण्यगर्भ। तो इसलिए उपनिषद भाग को हिरण्यगर्भ विषय की मानना उचित होने से उचितत्वात औचित का अर्थ है उचितत्वात्नी युक्तत्वात इति इस प्रकार का ये पूर्व पक्ष होगा और इस पूर्व पक्ष को बताया जा रहा है आत्मगृहती अधिकरण के पूर्व पक्ष के द्वारा बताए गए युक्ति के आधार पर इसलिए न्याय न संकते कथम इस प्रकार ये आक्षेप भाष्य का अवतरण हुआ टीका में अब आक्षेप भाष्य को देखिए कथम पुनः अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञान विधानार्थ उत्तरो ग्रंथ इति गम्यते तो उत्तर ग्रंथ का मतलब है उपनिषद भाग अध्याय त्रय वह केवल आत्मविद्या को बताने के लिए है केवल आत्मविज्ञान विधान शब्द का अर्थ है केवल आत्मविज्ञान अभिधान अभिधान यानि कथन तो केवल आत्मविद्या को बताने के लिए उत्तर ग्रंथ यानी उपनिषद भाग हैं ऋग्वेद का ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कथम गम्मेते और वो भी केवल आत्मविज्ञान कैसा तो अकर्म संबंधी कथम पुनः अकर्म संबंधी केवल आत्मविज्ञानम तो अकर्म संबंधी ये विशेषण है केवल आत्मविज्ञान का एक आत्मविज्ञान है कर्म संबंधी भी वो कर्म संबंधी आत्मविज्ञान है उपासना हिरण्य गर्भ की उपासना हिरण्य गर्भ आत्मा की उपासना उसे भी आत्मविज्ञान कहा जाएगा आत्मा यानी ब्रह्म तो ब्रह्म विद्या ब्रह्म विज्ञान hmm कहो ब्रह्म विद्या कहो वो दो प्रकार की बताई थी न कल सगुण ब्रह्म विद्या निर्विशेष ब्रह्म विद्या तो सविशेष ब्रह्म विद्या का ही दूसरा नाम है उपासना और उपासना को कहा जाता है कर्म संबंधी आत्म विज्ञान और अकर्म संबंधी आत्म विज्ञान होगा निर्विशेष आत्म विज्ञान वो है अकर्म संबंधी आत्मविज्ञान और वो है निर्विशेष आत्मविज्ञान केवल शब्द का अर्थ है निर्विशेष तो निर्विशेष आत्मविज्ञान अकर्म संबंधी और उसे बताने के लिए यह अध्याय त्रयात्मक उपनिषद भाग हैं यह आपको कैसे अवगत हुआ जबकि युक्तिया आत्मा शब्द का अर्थ सविशेष आत्मा है कर्म संबंधी आत्म विज्ञान को बताने के लिए उत्तर ग्रंथ है ये प्रतीत हो रहा है युक्तियों के आधार पर और आप कह रहे हो कि अकर्म संबंधी केवल आत्म विज्ञान को बताने के लिए उपनिषद है ये उचित नहीं है ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है अब सिद्धांति अन्यवगमात इससे पूर्व पक्ष का आक्षेप भाष्य का निराकरण कर रहे हैं अन्यार्थ अनवगमात इत्यादि का और इसका अवतरण है वहां तक एक बर, एक प्रकार से आधी टीका येश ब्रह्म येष इंद्र यहां से लेकर के वहा क्या नाम आत्मा वा इधम एक एव अग्र आशीत तो। ये इधर वाले पृष्ठ पर है ना दो नंबर पृष्ठ पर अंतिम पंक्ति में वहां से लेकर के तीन नंबर पृष्ठ में एक प्रतीक के रूप में आ रहा है ना अन्यार्थ इति वहां तक की टीका है सिद्धांत भाष्य की अवतरण टीका इसमें टीकाकार सिद्धांत का पूरा अभिप्राय बताएंगे और आत्मगृहित अधिकरण के सिद्धांतियों के द्वारा जो युक्तियां बताई थी उन युक्तियों के आधार पर हम अध्याय त्रय को कहो या उत्तर ग्रंथ शब्द से कहे गए उपनिषद भाग को उसे केवल आत्म आत्मविज्ञानार्थ मान रहे हैं ये बताया जाएगा अध्याय त्रय का अर्थ अकर्म संबंधी केवल आत्म विज्ञान ही है इसी के लिए अध्याय त्रय का आरंभ है ये निश्चित होगा आत्मगृहित अधिकरण के सिद्धांतियों के द्वारा बताए गए युक्तियों के आधार पर इसके लिए ये टीका में उतना लंबा लिखा है यानी तात्पर्य निर्धारक जो छह प्रमाण होते हैं ना कौन से कौन से वो प्रमाण जिससे तात्पर्य का निर्णय होता है उपक्रम उपसार ये उपक्रम उपसंहार दो है कि एक है हा उपक्रम उपसार में एक ये एक प्रमाण है और फिर अभ्यास यानी आवृत्ति दूसरा और अभ्यास अपूर्वता अपूर्वता का अर्थ है प्रमाणांतर अगम्यता प्रमाणांतर से अज्ञातत्व प्रमाणातर से ज्ञात न होना यह अपूर्वता कहलाती है उपनिषद को छोड़ करके अन्य प्रमाणों से निर्विशेष एक आत्मा का अवबोध नहीं होता है अत्मा निर्विशेष आत्मा अवगम्य नहीं है केवल उपनिषदों से ही ज्ञात ज्या, होने वाला है इसलिए उसे औपनिषेद कहा जाता है ये आत्मा की निर्विशेष आत्मा की अपूर्वता है अभ्यास अपूर्वता और फल माना जाता है समूल अध्यास की निवृत्ति ये जो फल है दृष्ट फल जीवन मुक्ति और अदृष्ट फल विधेय कैवल्य ये भी निर्विशेष आत्म विद्या का यहाँ पर बताया जाएगा निर्विशेष आत्मा में ही उपनिषद का तात्पर्य है इसे दिखाने के लिए प्रमाण बन जाएगा फल, भी, फल कथन भी वो भी आएगा छह तात्पर्य निर्णायक लिंग बताए जाएंगे तो ये चार हुए फल तक उपक्रम संहार की एक वाक्यता अभ्यास अपूर्वता और फल अर्थवाद तो ये जो सृष्टि वाक्य आए है ना पूर्व पक्षी जिसको आधार बना करके सविशेष आत्मा में उपनिषद भाग का तात्पर्य सिद्ध करना चाहते हैं वह सृष्टि वाक्य है और वेदांत के अनुसार सृष्टि वाक्य है अर्थवाद वाक्य तो अर्थवाद वाक्यों को आधार बना करके अर्थवाद वाक्यों का तात्पर्य तो स्वार्थ में होता ही नहीं है उपनिषदों का तात्पर्य सृष्टि वाक्यों का भी सृष्टि को बताने में नहीं है अपितु अध्यारोप ब्रह्म में करा करके फिर नेति नेति से अपवाद द्वारा निर्विशेष ब्रह्म को बताने में तात्पर्य है उपनिषदों में आए हुए सृष्टि वाक्यों का अध्यारोप अपवाद प्रक्रिया से निर्विशेष ब्रह्म को बताने में सृष्टि वाक्यों का तात्पर्य होने से सृष्टिवाक्य के केवल सृष्टि वाक्यों को आधार बना करके अर्थवाद को पूरे उपनिषदों का तात्पर्य विषय निर्विशेष ब्रह्म होगा ये नहीं बता सकते ये कहा जाएगा अर्थवाद के रूप में सृष्टि वाक्यों को और उपत्तियाने युक्ति इसके लिए दृष्टान तो भी आएगा, युक्ति भी आएगी तो इन छह प्रमाणों को बताया गया है अवतरण टीका में प्रमाणों के आधार पर अध्याय त्रयात्मक उपनिषद भाग का परम तात्पर्य विषय केवल आत्मा है और इन तीन अध्यायों से उसके अध्याय त्रय के परम तात्पर्य के विषयभूत केवल आत्मा का ज्ञान होगा इसी के लिए उपनिषद का आरंभ है ये कहा जा रहा है टीका टीका पूरी व्यवस्थित लग जाएगी तो सिद्धांत पूरा ध्यान में आ जाएगा टीका की चर्चा हम लोग सिद्धांत के अवतरण टीका की चर्चा कल करेंगे अच्छा कल अष्टमी है